विवेकानंद साहित्य हिंदू धर्म ब्रुकलिन स्टैंडर्ड यूनियन से उद्धृत 30 दिसंबर अठारह ईस्वी को क्लिंटन एवेन्यू पाउच गैलरी में एथिकल सोसाइटी ब्रुकलिन के समक्ष दिए गए एक भाषण का सारांश सीखना मेरा धर्म है मैं अपनी धर्म पुस्तक को तुम्हारी धर्म पुस्तक के प्रकाश में अधिक अच्छी तरह पढ़ता हूँ और जब मैं तुम्हारे धर्म के पैगंबरों से अपने धर्म के पैगंबरों की प्रकाशहीन भविष्यवाणियों की तुलना करता हूँ तो उनमें भी प्रकाश सा आ जाता है सत्य सदैव विश्वव्यापी होता है यदि केवल मेरे ही हाथों से में छह अंगुलियाँ हो और तुम सबके हाथों में केवल पांच तो तुम यह कभी नहीं मानोगे कि मेरा हाथ वास्तव में प्रकृति की सच्ची कृति है अभी तो तुम उसे असामान्य और, और रोगग्रस्त ही मानोगे ठीक यही बात धर्म के विषय में है यदि केवल एक ही धर्म सच्चा हो और शेष सभी असत्य तो तुमको यह कहने का अधिकार होगा कि वह धर्म रोगग्रस्त है यदि एक धर्म सत्य है तो अन्य सब भी सत्य होने चाहिए इस प्रकार हिंदू धर्म उतना ही तुम्हारा है जितना कि मेरा भारत में बसे हुए उनतीस करोड़ लोगों में से केवल बीस लाख ईसाई है छः करोड़ मुसलमान हैं और बाकी सब हिंदू हैं हिंदू लोग अपना धर्म प्राचीन वेदों पर आधारित करते हैं जिनका नाम जानना अर्थ देने वाली विध धातु से बना है वे एक ऐसी ग्रंथमाला है जिनमें हमारे विचार से सभी धर्मों का सार तत्व सन्निहित है पर हम ऐसा नहीं मानते कि सत्य केवल उनमें ही है ग्रंथ हमें आत्मा के अमृतत्व की शिक्षा देते हैं हर देश में और हर मानव हृदय में एक दृढ़ संतुलन खोज निकालने की प्राकृतिक चाह है कुछ ऐसा खोजने की चाह जो कभी बदलता न हो हम ऐसी वस्तु प्रकृति में नहीं पा सकते क्योंकि यह समस्त विश्व अनंत परिवर्तनों का एक समूह मात्र ही तो है किंतु इससे यह परिणाम निकालना कि अपरिवर्तनशील कुछ है ही नहीं दाक्षिणात बौद्धों और चार्वाकवादियों के ही भूल में पड़ना है इनमें चार्वाकवादी विश्वास करते हैं कि जड़ पदार्थ ही सब कुछ है और मनस्तत्व तो कुछ भी नहीं तथा धर्म केवल मात्र धोखा है और नैतिकता तथा साधुता बेकार के अंधविश्वास मात्र है वेदांत दर्शन हमें सिखाता है कि मनुष्य अपनी पाँच इंद्रियों से बंधा नहीं है वे केवल वर्तमान को जानते हैं भविष्य या भूत को नहीं किंतु चूंकि वर्तमान में भूत और भविष्य भी निहित होते हैं तथा तीनों ही केवल समय के विभाजन मात्र हैं, वर्तमान भी अज्ञात होता है यदि कुछ ऐसी वस्तु न होती जो इंद्रियों से परे है जो समय से स्वतंत्र है तथा जो भूत और भविष्य को मिलाकर वर्तमान में एकी भूत कर देती है पर स्वतंत्र क्या है हमारा शरीर नहीं क्योंकि वह बाह्य स्थितियों पर निर्भर है और न हमारा मन ही क्योंकि जिन विचारों से वह बना है वे कारणजन्य होते हैं वह हमारी आत्मा है वेद कहते हैं कि समस्त संसार स्वतंत्रता और परतंत्रता का मुक्ति एवं बंधन का मिश्रण है किंतु इन सब के माध्यम से स्वतंत्र अमर शुद्ध पूर्ण और पवित्र आत्मा दे है क्योंकि यदि वह स्वतंत्र है तो नष्ट नहीं हो सकती क्योंकि मृत्यु तो एक परिवर्तन मात्र ही है और कुछ स्थितियों पर निर्भर करती है यदि वह स्वतंत्र है तो वह पूर्ण अवश्य होगी क्योंकि अपूर्णता भी तो एक स्थिति मात्र है और इसलिए वह परतंत्र है और यह अमर और पूर्ण आत्मा सर्वोच्च ईश्वर से लेकर क्षुद्रातिद्र मानव में एक ही होनी चाहिए उन दोनों के बीच का अंतर केवल आत्मा की के अभिव्यक्ति के परिणाम का अंतर होगा